इस तरह से प्रियव्रत महाराज जी ने अपने पुत्रों को सप्ता का भार सौ कर जिनका नाम था राजा अग्निधर राजा अग्निधर ने जो कि जम्बूद्वीप के राजा थे इन्होंने मंद्राचल पर्वत पर जाकर बड़ी कठोर तपस्या की उस समय ब्रह्मलोक से एक अप्सरा हई इस पर्वत पर जिसका नाम था पूर्वचिति पूर्वचिति अप्सरा ने राजा अग्निधर को मोहित कर दिया और समय राजा अग्निधर ने पूर्वचिति अप्सरा के संग विवाह कर दिया फलस्वरूप राजा अग्निधर के नौ बेटा हुए और राजा अग्निधर ने